हिंदू धर्म पर निबंध धर्म महासभा में 19 सितंबर अठारह ईस्वी को पठित प्रागैतिहासिक युग में चले आने वाले केवल तीन ही धर्म आज संसार में विद्यमान हैं हिंदू धर्म पारसी धर्म और यहूदी धर्म उनको अनेकानक प्रचंड आघात सहने पड़े हैं किंतु फिर भी जीवित बने रहकर वे सभी अपनी आंतरिक शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं पर जहाँ हम यह देखते हैं यहूदी धर्म ईसाई धर्म को आत्मसात नहीं कर सका वरन अपनी सर्व ने दुहिता ईसाई धर्म द्वारा अपने जन्म स्थान से निर्वासित कर दिया गया और केवल मुट्ठी भर पारसी ही अपने महान धर्म की गाथा गाने के लिए अब अवशेष हैं वहाँ भारत में एक के बाद एक न जाने कितने संप्रदायों का उदय हुआ और उन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से हिलासा दिया किंतु भयंकर भूकंप के समय समुद्र तट के जल के समान वह कुछ समय पश्चात हजार गुना बलशाली होकर सर्वग्रासी आप्लावन के रूप में पुनः लौटने के पीछे लिए पीछे हट गया और जब यह सारा कोलाह शांत हो गया तब इन समस्त धर्म संप्रदायों को उनकी धर्म माता हिंदू धर्म की विराट काया ने चूस लिया आत्मसात कर लिया और अपने पर पचा डाला वेदांत दर्शन की अत्युच्च आध्यात्मिक उड़ानों से लेकर आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार जिसके केवल प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होते हैं मूर्ति पूजा के निम्न स्तरीय विचारों एवं तदानुसंगिक अनेकानक पौराणिक दंत कथाओं तक और बौद्धों के अज्ञेयवाद तथा जैनों के निरश्वरवाद इनमें से प्रत्येक के लिए हिंदू धर्म में स्थान है तब यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सा एक सामान्य बिंदु है जहाँ पर इतने विभिन्न दिशाओं में जाने वाली त्रिज्याएं केंद्रित होती हैं वह कौन सा एक सामान्य आधार है जिस पर यह प्रचंड विरोधाभास आश्रित है इसी प्रश्न का उत्तर देने का अब मैं प्रयत्न करूँगा हिंदू जाति ने अपना धर्म श्रुति वेदों से प्राप्त किया है उनकी धारणा है कि वेद अनादि और अनंत है श्रोताओं को संभव है यह बात हास्यात्पद लगे कि कोई पुस्तक अनादि और अनंत कैसे हो सकती है किंतु वेदों का अर्थ कोई पुस्तक है ही नहीं वेदों का अर्थ है भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भिन व्यक्तियों भिन द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यों का संचित कोष जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्यों को के पता लगाने के पूर्व से ही अपना काम करता चला आया था और आज यदि मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए तो भी वह नियम अपना काम करता ही रहेगा ठीक वही बात आध्यात्मिक जगत का शासन करने वाले नियमों के संबंध में भी है एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ और जीवात्मा का आत्माओं के साथ परमपिता के साथ जो नैतिक तथा आध्यात्मिक संबंध है वे उनके आविष्कार के पूर्व भी थे और हम यदि उन्हें भूल भी जाएँ तो भी बने रहेंगे इन नियमों या सत्यों का अविष्कार करने वाले ऋषि कहलाते हैं और हम उनको पूर्णत्व तक पहुँची हुई आत्मा मानकर सम्मान देते हैं श्रोताओं को यह बतलाते हुए मुझे हर्ष होता है कि इन महानतम ऋषियों में कुछ स्त्रियाँ भी थीं यहाँ यह कहा जा सकता है कि ये नियम नियम के रूप में अनंत भले ही हो, पर इनका आदि तो अवश्य होना चाहिए वेद हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि का न आदि है न अंत विज्ञान ने हमें सिद्ध कर दिखाया है कि समग्र विश्व की सारी ऊर्जा समष्टि का परिमाण सदा एक सा रहता है तो फिर यदि ऐसा कोई समय था जबकि किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं था उस समय यह संपूर्ण व्यक्त ऊर्जा कहाँ थी कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर में ही वह सब अव्यक्त रूप में निहित थी तब तो ईश्वर कभी अव्यक्त और कभी व्यक्त है इससे तो वह विकारशील हो जाएगा प्रत्येक विकारशील पदार्थ यौगिक होता है और और हर यौगिक पदार्थ में वह परिवर्तन अवश्य भावी है जिसे हम विनाश कहते हैं इस तरह तो ईश्वर की मृत्यु हो जाएगी जो अनर्गल है अतः ऐसा समय कभी नहीं था जब यह सृष्टि नहीं थी